ये स्वाभाविक बोलने वाला एक एक सुनने सुनने वाले वाले बहुत इसलिए बोली तो एक बात जाती जाती है है लेकिन सुनी उतनी ही, जाती ही जितने सुनने वाले, क्योंकि तुम मन से सुनते हो आत्मा से नहीं और मन का स्वभाव है व्याख्या करना वो तो व्याख्या करता बुद्ध ने कहा कल रात ही की घटना तुमसे कहो जब मैंने रात के अंतिम प्रवचन के बाद कहा कि भिक्षु हो मित्रों अब उठो और रात्रि का अंतिम कार्य करो तो संकेतिक शब्द था बुद्ध का बोलने के बाद वो कहते कि रात्रि की अंतिम प्रक्रिया में लीन हो जाओ तो भिक्षु फिर सोने में चले जाते ध्यान अंतिम प्रक्रिया थी। बुद्ध ने कल एक चोर भी आया हुआ था एक वैश्य भी आई हुई थी और जब मैंने कहा कि मित्रों अब रात्रि के अंतिम काम में संलग्न हो जाओ तो तुम्हें ख्याल आया ध्यान का चोर ने सोचा कि काफी रात हो गई चांद ऊपर चढ़ गए काम धंधे का वक्त हुआ वैश्या ने सोचा बहुत देर हो गई पता नहीं ग्राहक अब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे मैंने एक ही बात कही थी वैश्या ने अपना अर्थ लिया चोर ने अपना भिक्षुओं ने अपना फिर भिक्षुओं ने भी अलग अलग अर्थ लिए होंगे जब तक तुम्हारा मन है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 शब्द तो पकड़ लिए जाते हो फिर तुम उनकी व्याख्या करते हो फिर तुम अपना जाल निर्मित कर लेते हो नहीं तुम सुन नहीं सकते क्योंकि सुनने के लिए शून्य कान चाहिए और तो तुमने शून्य कान जैसी कोई चीज देखी नहीं तुम भरे कान जानते हो जो पहले ही सोरगुल से भरे एक बाजार से दो फकीर निकल रहे हैं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 तो बच्चा उसे देखता होगा लेकिन उसके मन में व्याख्या पैदा नहीं होती वो ये भी नहीं सोच सकता कि लाल है क्योंकि तो अभी प्रकाश तो का, का भी उसे कोई पता नहीं वो अभी यह भी नहीं कह सकता कि सुंदर है असुंदर है क्योंकि तो अभी कोई धारणाएं निर्मित नहीं हुई अभी मन धारणा सुनने अभी वो सिर्फ देखता है शुद्ध प्रत्यक्षीकरण प्योर परसेप्शन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 आंखें सिर्फ देखती व्याख्या नहीं करती अब कान सुनते हैं अब ये नहीं कहते कि ये सुनने योग और ये न सुनने योग कभी थोड़ा प्रयोग करो कभी कुत्ते बौंक रहे हो तो जल्दी निर्णय मत करो कि क्यों मच रहा है क्यों बाधा डाली जा रही सिर्फ सुनो व्याख्या मत करो तुम हैरान हो जाओ कुत्तों के बौंकने में भी एक संगीत होगा ही क्योंकि उनसे भी परमात्मा ही बौंकता है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 और जिस दिन इंद्रिया सिर्फ पहुंचाती है पैसिबिटी सिर्फ निष्क्रिय हो जाती है। उसी दिन तुम ध्यानी हो गए उसी दिन तुम अचानक पाते हो सारा जगत ब्रह्म से भरा है इंद्रियों ने नहीं भटकाया है तुम्हें तुम्हारी वासना इंद्रियों के द्वारा जा रही है। उससे तुम भटक रहे हो इंद्रियों की शत्रुता मत करना इंद्रिया तो बड़ी प्यारी है आंख का क्या कसूर आंख को मत फोड़ लेना आंख की वजह से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 तब उसका रूप सत्य का है कुछ और भगवान एक दर ये वो खड़ा होता है यदि हम मन के हस्तक्षेप को हटा दें, तो एक ही दृश्य पर एक ही शब्द पर एक ही सुगंध पर सारा जीवन खत्म हो हो जाने न कोई खर्च नहीं क्योंकि जिससे तुम जीवन कहते हो वो तो खत्म हो गए, उसे बचाने का कोई उपाय नहीं उसे जो बचाता है वो व्यर्थी मुश्किल में पड़ता है वो बच नहीं सकता वो तो जा रहा है और अगर चित्त का हस्तक्षेप अलग हो जाए और तुम्हारा जीवन एक में ही दिन हो जाए यही तो खोज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 मस्जिद के सामने संगीत नहीं बजा सकते मंदिर के भीतर संगीत नहीं चल सकता संगीत का विरोध हो गया क्योंकि नाक और कान बड़े गहरे में जुड़े, और अगर तुम संगीत सुनते रहो तो धीरे धीरे दे तुम्हारी गंध छीन हो जाती संगीत को जिसकी बहुत गहरी पकड़ होती उसकी नाक धीरे धीरे गंध लेना बंद कर देती संगीतज अक्सर कोई शब्द नहीं है हमारे पास गंध अंध हो जाते क्योंकि तो आंख वाले को हम कहते है, नहीं है आंख तो अंधा कान वाले का कान नहीं तो कहते हैं बहरा और जिसके पास गंध नहीं उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं क्योंकि तो किसी ने इसकी फिक्री नहीं की तो उसके भी अंध होते जो आदमी कान का बहुत उपयोग करेगा उसकी नाक की पूरी ऊर्जा कान से बहने लगती इंद्रिया आपस में जुड़ी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 कि लोग क्या कहेंगे तुम ब्रह्मचर्चा छोड़ के बीच में चौकी में आते होली तो रामकृष्ण बैठे नहीं रह जाते थे एकदम खड़े हो जाते थाली में झाकते क्या है स्वाद से ब्रह्म को जाना था भोजन उनके लिए ब्रह्म था उपनिषदों में जहां कहा है अन्न ब्रह्म है वो किसी ने स्वाद से जान के कहा होगा नहीं तो अन्न को कोई ब्रह्म कहेगा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 निश्चित रामकृष्ण ने परमात्मा को स्वाद की भांति जाना और फिर सारी इंद्रिया उसी में डूब तो कभी छह घंटे कभी आठ घंटे कभी छह दिन रामकृष्ण बेहोश पड़े रह जाते थे स्वाद में लीन बुद्ध ने परमात्मा को आंख से जाना होगा आंख के लिए होश चाहिए स्वाद के लिए लीनता चाहिए लेकिन रामकृष्ण ने कभी किसी को कहा नहीं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 ब्रह्मा विष्णु रुपये आधा घंटा घंटा दो घंटा फिर उन्होंने कहा किस स्वादी की कि क्रीड़ा चल रही अब नहीं रोका जाता और उस उत्सुकता भी बढ़ी गई हो क्या रा? तो द्वारपाल से बच के वे भीतर पहुंच गए शिव पार्वती को पता भी नहीं चला कि वे खड़े जब संभोग समाधि हो तो क्या पता चलेगा कौन खड़ा है उनका संभोग चलता कहानी यह है कि एक दिन रुके लेकिन संभव कांत ना हुआ तो नाराज होकर लौट गए और अभिशाप दे गए कि जरा सीमा के बाहर बात हो गई और तुम संसार में काम प्रतीकों की भांति ही जाने जाओगे इसलिए शिवलिंग इस कथा पर शिवलिंग आधारित है शिवलिंग अकेला नहीं है नीचे पार्वती की यौनी है शिवलिंग मैथुन प्रतीक है उसने यौनी और लिंग दोनों इस कथा को हिंदू दोहराते नहीं भय भी लगता है कि ऐसी कथा क्या दोहराने और खतरा भी है क्योंकि संभोग की बड़ी पकड़ आदमी के मन पर भय भी है लेकिन शिव का पूरा का पूरा सांस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 जहाँ इकट्ठा बनाया कोई भी के मन गबड़ाया क्योंकि जहाँ सब इंद्रियों की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती वहां तुम भीतर इंटीग्रेटेड अखंड हो गए तुम्हारी अखंडता सत्य के द्वार को खोल देगी बहना खाओ हिम्मत करो और जिस तरफ भी तुम्हारा प्रवाह बहता हो वहां तुम पूरे बह जाओ ध्यानस्त समाधि